प्रस्तुत है पाठ गाने वाली चिड़िया चीन देश में एक राजा बहुत ही सुंदर महल में रहता था उसे अपने महल पर बहुत गर्व था संसार के कोने-कोने से यात्री महल को देखने आते राजा को इससे बहुत प्रसन्नता होती यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णनों में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी राजा ने इस चिड़िया को कभी गाते हुए नहीं सुना था और नहीं इसके बारे में कभी किसी ने उसे कुछ बताया ही था इन यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा वर्णनों में जब राजा ने इस गाने वाली चिड़िया के बारे में पढ़ा तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया राजा ने कहा तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के बारे में नहीं बताया जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ लाओ मैं उसका गाना सुनूंगा राजा के सेवकों ने कभी इस चिड़िया को नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इसके बारे में कुछ जानता था ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत ही निर्धन लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए सुना था यह लड़की महल की रसोई में छोटे-मोटे काम करती थी गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही बोली हां हां मैं जानती हूं उस गाने वाली चिड़िया को मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूं ओह वह कितने मधुर स्वर में गाती है उसे तो निर्धन मछुए भी जानते हैं जब मैं यहां का काम समाप्त कर संध्या को घर जाती हूं तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती हुई मेरे आगे आगे उड़ती है इससे मेरी सारी थकांदूर हो जाती है। संध्या के समय लड़की राजा के सेवकों के साथ महल से निकली। जंगल में खुसते ही चिडिया के मधुर संगीत ने सब को मोह लिया। सब को ऐसा लगा। कि ऐसा नैसर्गिक संगीत तो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना लड़की ने आवाज दी मेरी छोटी सुंदर चिड़िया हमारे सम्राट तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी बहुत खुशी से बहुत खुशी से तो फिर तुम कल दरबार में आना और अपना मधुर संगीत सबको सुनाना एक सेवक ने कहा मेरा संगीत तो इन हरे-भरे जंगलों में ही अच्छा लगता है फिर भी मैं तुम्हारे सम्राट को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी चिड़िया बोली दरबार लगा हुआ था सभी उपस्थित थे और तो और उस निर्धन लड़की को भी राज सिंहासन के समीप खड़े होने की आज्ञा मिल गई थी तभी उड़ती हुई चिड़िया आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी सभी मुक्त हो गए उसका गाना सुनकर सम्राट की आंखों में तो आंसू आ गए वे बोले प्यारी चिड़िया तुम यहीं हमारे पास रहो तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा चिड़िया बोली सम्राट मैं आपके पास ही रहूंगी मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए गायिका चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनाया गया और जिस किसी चीज की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई एक दिन राजा को एक घड़ी भेंट में मिली जिसमें एक चिड़िया बैठी हुई थी घड़ी को चाबी देने पर वह सचमुच की चिड़िया की तरह गाती थी चिड़िया इधर-उधर फुदकती और उसके सुनहरे पंख प्रकाश की किरणें पड़ने पर चमचमाते। चिड़िया के गले में लाल फीता था। फीते से लटकते कागज पर लिखा था चीन के सम्राट को जापान के सम्राट की भेंट। वाह! कितनी सुंदर भेंट है। उसे देखते ही दरबार का प्रत्येक व्यक्ति बोल उठा। सम्राट स्वयं भी इतनी सुंदर भेंट पाकर प्रसन्न था बार-बार चाबी भरी जाती और घड़ी की चिड़िया अपना मधुर गान शुरू कर देती वह इधर-उधर फुदकती हुई सुनहरे पंख फैलाती असली चिड़िया चुपचाप जंगल में उड़ गई लकड़ी काटने वालों तथा मछुओ ने फिर से उसका संगीत सुना और तुम सोच सकते हो कि वे सब उसका गाना सुनकर कितने प्रसन्न हुए होंगे 5 वर्ष बीत गए सम्राट बीमार पड़ा सारी प्रजा सम्राट की बीमारी से उदास थी सभी सोचने लगे कि राजा अब कभी नहीं उठेंगे एक दिन सम्राट ने फुस फुस आते हुए कहा, संगीत, संगीत, उस घड़ी वाली चुडिया का गाना सुनवाओ, घड़ी को चाबी दी गई पर चिड़िया ने नहीं गाया उस घड़ी को हिलाया डुलाया गया पर कोई उससे गाना नहीं गवा सका सम्राट धीरे-धीरे बेहोश होता जा रहा था तभी सभी ने उस नैसर्गिक संगीत को फिर से सुना असली चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी उसने राजा की बीमारी के बारे में सुन लिया था और राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची थी जैसे-जैसे वह गाना गाती राजा की शक्ति लौटने लगी कुछ देर बाद सम्राट ने कहा प्यारे चिड़िया मेरे पास लौट आओ मैं घड़ी और उसकी चिड़िया को तोड़ दूंगा बस तुम मेरे पास लौट आओ नहीं नहीं ऐसा मत करें उस चिड़िया ने भी जहां तक हो सका आप सबका मन बहलाया उसे सजा मत दीजिए चिड़िया ने राजा से प्रार्थना की तो क्या तुम अपने पिंजरे में लौट आओगी सम्राट ने पूछा नहीं चिड़िया बोली मुझे अपना संगीत निर्धन लकड़ी काटने वालों तथा मचूओं को भी सुनाना है, मैं प्रती दिन यहां आऊंगी और आपको अपना संगीत सुनाऊंगी, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, अच्छा, अब मैं गाती हूँ, आप सो जाएए। और चिडिया का मधुर संगीत चारों ओर गूंज उठा। सम्राट धीरे-धीरे ठीक हो गए सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई सम्राट रोज अपनी खिड़की पर खड़े चिड़िया का मधुर संगीत सुनते अब सम्राट अपने राज्य के निर्धनों का विशेष ध्यान रखते उनकी जरूरतों को पूरा करते चिड़िया आती तो उसका गाना सुनते हुए सोचते तुम निर्धनों को अपना संगीत बांटने के लिए महल के सुखों को छोड़ गई हो मैं महल में रहकर उनके सुख के लिए क्यों ना कुछ करूं अभी आपने सुना पाठ गाने वाली चिडिया बच्चो आप गाने वाली चिडिया के बारे में कुछ वाक्य लिखो और अपने अध्यापक को दिखाओ अध्यापक को दिखाओ